माँ की बातें स्वामी अरूपानंद रात को माँ के कमरे में सोया मौसी ने रजाई बिस्तर आदि दिया था दूसरे दिन शिवरात्रि के दिन कामार पुकुर के बूढ़े शिव के दर्शन किए शाम को मास्टर महाशय और प्रबोध बाबू कामार पुकुर आ पहुँचे देखता क्या हूँ कि ठाकुर का घर देखते ही मास्टर महाशय तब उन्हें पहचानना नहीं था की आंखों में जल भर आया गाड़ी दरवाजे के पास रुकी मैंने पूछा आपका नाम क्या उन्होंने कहा मेरा नाम मास्टर मास्टर कहते ही पहचान गया कथा कथामृत पढ़ी थी मास्टर महाशय माँ के लिए मिठाई लाए थे उसे बाहर वाले घर के कमरे में रखा गया मास्टर महाशय में मुझसे ने मुझसे कहा देखिए तो घर में गंगा है या नहीं मैंने गंगाजल जल ला कर दिया उन्होंने कपड़े कम्बल आदि में गंगाजल जल छिड़क दिया माँ के लिए खाने की वस्तु ले जा रहे हैं इसलिए वे लोग कामार पुकुर में रघुवीर का प्रसाद ग्रहण कर जयराम बाटी के लिए रवाना हुए मैं उन्हें भूतिरखाल के उस पार मालिक राजा की अमराई तक पहुंचा आया उनके साथ दो कूली थे मेरी इच्छा तब भी यह थी कि जल्दी से मठ पहुँच कर उत्सव देखूंगा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 ललित बाबू ने गाँव के दो चौकीदारों को बुलाकर खाच लिया जयराम बाटी जाते समय हम लोग मैदान में रास्ता भूल गए चौकीदारों ने तब ठीक रास्ता मालूम करने के लिए अंबिके जयराम बाटी के चौकीदार का नाम कहकर एक साथ आवाज लगाई जयराम बाटी का एक व्यक्ति कामाल पुखे की ओर गया था पर वह तब तक लौटा नहीं था इसलिए जयराम बाटी के लोग यह सोच की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 दूसरे दिन दोपहर में उन्होंने माँ का प्रसाद चाहा, माँ ने राजू के हाथ शाल के पत्ते में प्रसाद भिजवाया सबको खाते देख मैंने पूछा यह क्या खा रहे हैं उन्होंने कहा माँ का प्रसाद तब मैंने भी थोड़ा सा खाया माँ से जाकर बोला माँ ये लोग सब तुम्हारा प्रसाद खा रहे हैं तो तुमने मुझको इतने दिनों से क्यों नहीं दिया माँ ने कहा बेटा तुमने तो माँगा नहीं मैं कैसे बोलूँ कैसी निरहंकार भावना थी दूसरे दिन दोपहर को ललित बाबू पालकी में सवार हो राजू का गहना लाने गए वे कलकत्ते के एक बड़े पुलिस कर्मचारी की चिट्ठी लेकर एक सरकारी व्यक्ति सज कर गए थे मां ने मास्टर महाशय को सांस में भेजा यह सोचकर कि ललित बाबू कम उम्र के थे कहीं ब्राह्मण के गहने न देने पर उनका किसी प्रकार अपमान न कर दे शाम होते होते वे लोग गहनों के साथ छोटी मामी के पिता को ही लेकर जयराम बाटी अवस्थित हुए